फिर तो अप्रह्म आविदित हो नहीं नहीं, विज्ञान अनपेक्षित यदि आविदित होता उसकी अपेक्षा विज्ञान उसके विज्ञान की अपेक्षा रह जाती क्योंकि दुनिया में क्या देखने को मिलता है यद्य अविदितम तद विज्ञान आपेक्षम आविदित विज्ञान आए ही लोग प्रवृत्ति आविदित को जानने के लिए ही दुनिया में प्रवृत्ति होती है जो भी आदमी प्रवृत्त होता है वह कुछ न कुछ न जाना वस्तु को जानने के लिए प्रवृत्त हो रहा है किसी भी काम के लिए प्रवृत्त होता है उसका पीछे रास यही होता है कि न जाना हुआ को जानना है अब क्या चीज को नहीं जाना हुआ है वो एक अलग चीज़ है एक मजदूर है वो भी नौकरी कर रहा है काम कर रहा है काम कर प्रवृत्त हो रखा है क्यों प्रवृत्त हो रखा काम करने को प्रवृत्त हुआ है तो आप कहेंगे भाई कमाने के लिए हुआ क्यों कमाना जा रहा है खाने के लिए कब माना जा रहा है क्यों खाना चाह रहा है अब फंस गया गाड़ी हैं? जिंदा रहने के लिए है ना क्यों जिंदा रहना चाहता है क्यों मरना नहीं चाहता वो क्योंकि वो अभी उसका भी जीवन का पीछे लक्ष्य तो वही है आत्मा को अनुभव करना लेकिन असल में वो जानता नहीं है इतना ही है पुष्प जी रहा है नहीं तो जीना किस लिए है मनुष्य क्यों जिंदा रह रहा है आत्मा को जानने के लिए ही चिंता रह रहा है पैदा ही हुआ काम के लिए तो इसलिए कहते हैं कि लोक की प्रवृत्ति भी वास्तव में अविदित को जानने के लिए ही होता है वह अवश्य विज्ञान की अपेक्षा रखता कि ब्रह्मा और ये जो ब्रह्म कैसा है विज्ञान अनपेक्षा विज्ञान की अपेक्षा नहीं करता अकस्मात क्यों करता ये ऐसा कैसा वस्तु है घटपड़ादी के समान नहीं है क्या विज्ञान की अपेक्षा नहीं है तब कहते हैं विज्ञान स्वरूप इसलिए अपेक्षा नहीं है क्योंकि वह तो सत्यम ज्ञान इत्यादि केवरूप ही है, है इसलिए अन्य के, के द्वारा उसको ज्ञान कर लेने की अपेक्षा नहीं है नहीं स्वरूप तत् तो अपेक्षित है बहुत बड़ी बात कहते सामान्य नियम है जिसका जो स्वरूप होता है वह दूसरे के द्वारा प्राप्त करना या जानना या अपेक्षित किसी प्रकार से अपेक्षित नहीं होता है जैसे वन्य उष्ण वन्य का स्वरूप उष्पता है वह उष्णता जो जो स्वरूप है वन्य का वह अन्य के द्वारा प्राप्त करने या उत्पन्न करने या संस्कार करने या विकार करने की अपेक्षा है क्या सारी होते ही अपेक्षाए उत्पत्ति विकृति आती, संस्कृति इन चार में से अग्नि के अपना स्वरूप को प्राप्त करने के लिए किस के नहीं के है, है, क्योंकि वह उसका ही अग्नि प्रकट हुआ तो उसमें रहेगी ही इसी प्रकार किसी भी वस्तु को जो उसके स्वभाव ऐसा ही है जिस वस्तु का जो स्वरूप है यथा वन्य है उष्ण उष्णप तत् तदपम तेना बिना अन्यतो अन्य साधन ही न अेक्षत अन्य साधनों से उसे प्राप्त करने की अपेक्षा हासिल करने की अपेक्षा नहीं रह जाता है उसी प्रकार से ये भ्रमण यूपम विज्ञान रूपत्व तद विज्ञान रूपत्व तेना अ अन्य तो मैंने अन्य साधन ही नपेक्ष्यतः अन्य साधनों से अपेक्षा नहीं की जा सकती अतएव आपका अपना स्वरूप क्या है यह आपको निश्चय करना पड़ेगा यदि आपका स्वरूप जीव का होगे तब तो अन्य अपेक्षा हो जाएगा है नहीं आप जीव क्यों है? तो हैं? तब कहना पड़ता है अविद्या के वजह से है अविद्या सापेक्ष हो गए नहीं हो क्योंकि वह आपका असली स्वरूप नहीं है जीव का अपना असली स्वरूप जीवित नहीं है जो दिख इसे ये जो स्वरूप है अन्य सापेक्ष आया हुआ है जो तो अन्य सापेक्ष आता है वो अनित्य होता है जैसा जल में पुष्तत्व आया वो जल में जो दिख रहा है उष्तत्व स्वरूप उसका अपने निजी स्वरूप नहीं है वो अन्य प्राप्त स्वरूप है अन्यता बने अन्य साध देना वो अन्य संबंध देना प्राप्त स्वरूप होने के नाते वह अनित्य जरूर होगा कितनी देर तक रहेगा गर्म पानी ठंडा हो ही जाता है उसी प्रकार यहाँ पर भी इस जीव में जो आयत्त जीवित रूपा स्वरूप है इस प्रत्येगात्मा में वह अन्य विद्या प्राप्त है अतः वह अनित्य ही होगा वास्तविक क्या है वह ब्रह्म है स्वतः स्व की अपेक्षा करने लग जाए ऐसा नहीं हो सकता ऐसा कभी नहीं होता विज्ञान को अग्नि को अपने उत स्वरूप के लिए अपनी ही सब अपेक्षा रह जाए ऐसा नहीं होता ना अनपेक्ष में सिद्धवाद य पर टिप्पणी देखी इसलिए स्वतः पर अनेर अन्यवाद क्योंकि होने से ग्यारहवा सूत्र आरंभ होता है इसलिए अनपेक्ष में सिद्धवा भी नहीं संपन्नता नंबर अपेक्षा की अपेक्षा के अनाक्षा मैं अन्य साधनापेक्षा विन संपन्न स्वरूप अनेपेक्षा विज्ञानपेक्ष अनपेक्ष क्यों है सिद्ध होने के नाते वो जो आने अनपेक्ष होता है वह स्वतः सिद्ध होता है उसको रहे नहीं प्रदीप स्वरूपाभिव्यक्तो प्रकाशांतरम अन्य तो अपेक्षते स्वी दीपक अपनी स्वरूपाभिव्यक्ति प्रकाशात्मकता का कर अभिव्यक्ति करने प्रकाशांतर्य अपेक्षा अन्य अपेक्षित नपेक्षत नहीं अपेक्षते हाँ प्रकाशांतरण अन्य तो अन्य चीज चीजों से प्रकाशांतर की अपेक्षा वो नहीं करता और स्वतः अपेक्षा नहीं करता स्वयं के प्रति स्वयं सापेक्ष हो जाए ऐसा भी नहीं होता क्योंकि दीपक क्या है प्रकाश रूपता का है ना दीपक है जो प्रकाश स्वरूप है उसी की संज्ञा दीपक है जो उष्ण स्वरूप है उसी की संज्ञा वनी है तो यहाँ पर भी है ना जो विज्ञान स्वरूप है उसी का नाम ब्रह्म है इसीलिए स्वयं को भी उस स्वरूप की अपेक्षा नहीं रह गया और दूसरे से भी उसकी कोई अपेक्षा नहीं रह जाता है ऐसे सिद्ध स्वरूप को अनपेक्ष में सिद्धत्व स्वतः सिद्धत्व पर क्या सिद्ध होता है वह स्वतः सिद्ध है स्वागे नहीं पर्व अपेक्षा नहीं का मतलब क्या वह स्विव्यक्तौपेक्षत है पांच नंबर टिप्पणी के संशय बहुत सुंदर उठा रहे हैं अगला पंक्ति की उतरणी गाय वो टिप्पणी तरह से स्वरूपिव्यक्तौ स्वरूप तेक्षत अंत्रेण तो स्वरूप कसा व्यक्ति सैं प्रदीप स्वरूप प्रकाशे तथा प्रदीप स्वरूपिव्यक्तौ आगदाईव प्रकाश अपेक्षा अपेक्षाता अपेक्षित बहुत ये कह रहा है देखिए स्वरूप अभिव्यक्ति में स्वरूप की अपेक्षा जरूर है भाई वन्नी के अभिव्यक्ति वन्नी के स्वरूप का अभिव्यक्ति के लिए वन्नी के अपने स्वरूप की अपेक्षा है क्योंकि आप जो पूर्व पक्ष यहां पर कह रहा है ना आप बोलते जब शब्दावली जो प्रयोग कर उस पर लेके पूर्व पक्ष लड़ रहा है आपने क्या कहा वन्नी का स्वरूप है ना वन्नी का स्वरूप उष्णता है तो वन्नी का है ना वन्नी संबंधी स्वरूप हो गया तो वन्नी को स्वरूप प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप की अपेक्षा रह गई जब संबंधित तो आ गया मैंने एक दो, दो वस्तु मान लिया आपने दोनों का अधेद नहीं माना आपने वन्नी रेव उष्णम उस्टनम, उष्णम एवं वन्नी ऐसा नहीं बोल रहे ना वन है उष्णम तब क्या हो गया वन्नी का उष्ण रूपता यदि है उसको आप स्वरूप कह रहे हो तो वन्नी को अपने उष्ण रूपता को प्रकाशित करने के लिए स्वयं की उष्ण स्वरूपता की अपेक्षा रह जाएगा वन्नी अलग है उसमें क्या प्रकट हो रहा है उष्ठता रूप का चीज प्रकट होता है और प्रकट होने के लिए वन्नी को उस चीज की अपेक्षा है जो चीज प्रकट करना चाहते हैं उसकी अपेक्षा उसमें है जैसे कुलाल को मृतिका में घट करना है, मृतिका में घट करना है ना, तो पहले उसके दिमाग में क्या होना चाहिए घट की अपेक्षा या नहीं उस में? कुंभार के दिमाग में उस घट की अपेक्षा रहती है मृतिका में तभी उस मृतिका से घट बदा होगा नहीं तो नहीं बदा होगा तो मृतिका का ही घट प्राप्ति के लिए ृतिका उस स्वरूप के पेशा रह जाते घट स्वरूप के पेशा है तभी उस मृत्यु का घट उत्पन्न होता है तभी आप कहीं मृत्यु का घट है सोने का यह घट है चांदी का यह घट है संबंधित तीसरे यहां पर भी वन्नी का स्वरूप यदि कह दोगे आप फंस गए उस उष्णत्व को वन्नी में प्रकट करने स्व संबंधित या प्रकट होने के लिए उसकी अपेक्षा रह गया तभी वन्नी में उष्णत्व प्रकट होगा तो स्वरूप के अपेक्षा आ गई ना आप कैसे कहते हो निरपेक्षरूप अन अपेक्ष होता है स्वरूप स्वरूप स्वरूपाभिव्यक्ति में स्वरूप को ही अपेक्षा किया जाता है अंतरेण तो स्वरूपम क्योंकि वो स्वरूप के बिना कस्य अभिव्यक्ति उस वन्य में किया अभिव्यक्त होगा उष्टत्व स्वरूप तो को छोड़ देगा तो वन्नी में क्या अभिव्यक्त होगा कुछ भी नहीं हो सकेगा स्वरूप तो छोड़ दे वन्नी पर वन्य में क्या अभिव्यक्त होना है कुछ भी नहीं प्रकाश। है? प्रकाश। कैसे होगा के में प्रकाश तो केवल कैसे रह जाएगा जब उसने उस को छोड़ दिया तो प्रकाश में गया उसका जो भी कोटि में ना प्रकाश भी जो उससे अलग है और उसको अपने उत्पन्न करने के लिए उसकी अपेक्षा किए भी ना क्या अभिव्यक्त हो सकता है कुछ भी हो पाएगा जिसे कहना पड़ेगा वन्नी को अपने अंदर उष्णत्व को अभिव्यक्त करने के लिए उष्णत्व की अपेक्षा करनी पड़ेगी ब्रह्म को अपने अंदर विज्ञान स्वरूपता को प्रकाशित करने के लिए अभिव्यक्त करने के लिए विज्ञान स्वरूपता का ही अपेक्षा करना पड़ेगा ये पूर्व पक्ष कहता है प्रदीप से स्वरूपम से प्रकाश हैदीप का जो जैसेदान का प्रयोग कर रहे देखिये प्रदीप से स्वरूपम प्रकाश एवं तथा तो प्रदीप सेक्तौत प्रकाश प्रदीप को अपने स्वरूप करने में प्रकाश की अपेक्षा स्वयं प्राप्त हो गया मैंने करना ही पड़ेगा अपेक्षा उसके बिना उसके प्रकाश अभिव्यक्त ही नहीं होगा इत्य आह तब तथा अपेक्षितोपी अन्य भाष्यकार कहते हैं प्रकाश तत्प्रदीप से अनर्तकस्या। क्योंकि वास्तव में हम लोग कहने के तो कहते हैं। दीपक का प्रकाश है वन्नी की उष्णता है, जल का ऐसे अहम स्वरूप ब्रह्म का विज्ञान स्वरूपता ये सब भले शब्द प्रयोग होता है इन वास्तव में क्या है वन्नी प्रकाश प्रदीप प्रकाश ही है वन्नी उष्ण ही है जल ठंडा ही है नहीं है दो धर्म धर्मी भाव नहीं समझना है वहां धर्म धर्मी भाव वहां नहीं है यदि धर्म धर्मी भाव ले लेंगे तब तो वो धर्म को करने के लिए जरूरत है, है। तो ये ब्रह्मचर्य को जैसे आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो ये ब्रह्मचारी यदि होना चाहेंगे चाहें। एक धर्म है ना आपका आपने एक धर्म अपनाना चाहते हैं हम आज से ब्रह्मचर्य पालन करेंगे इसे ब्रह्मचर्य इच्छा लेना हू, लेता हूं। धर्मवान अपना चाह रहे हैं तो क्या करें विरजन पहनेंगे छोटी रखेंगे सब करेंगे मंत्र लेंगे सारी विधि पालन होगा ना तो एक धर्म की जब अपेक्षा होती किसी धर्मी में तो धर्म तो आगंतुक रूप में आ सकता उसमें तो इसलिए उसके आने के लिए उसकी अपेक्षा करनी ही पड़ेगी लेकिन वैसा यहाँ नहीं है इसलिए भाष्कर कहते हैं प्रकाशात्मक प्रदीप से तो प्रकाशवत्व आपका कह नहीं रहे प्रकाश आत्म की है प्रकाश रूपी धर्म वाला धर्मी प्रदीप ऐसा नहीं प्रकाश रूपी ही है प्रदीप इसीलिए स्वस्वरूप के लिए स्व में स्वस्वरूप की अपेक्षा स्वी हो जाता है यदि कहते हो तो भी वो अनर्थक अपेक्षा का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है क्यों कारण यह है अपेक्षा आप कहा भी दोगे तो भी उसको कोई प्रयोजन क्यों नहीं माना जाता है क्योंकि कुछ विशेषता सिद्ध नहीं होती प्रकाश है क्यों बात कै क्योंकि प्रकाशे तो है बात कोई फर्क नहीं पड़ता में उसके स्वरूप को बनाए रखने के लिए इतनी सारी नदियां बाहरी अंदर जा रही है, है? सैकड़ों नदी समुद्र के अंदर घुस रहे क्या कर पा रहे है? उसके स्वरूप के लिए देखने में तो लगता है इंसान नदियों की अपेक्षा है देखने में तो लग रहा है ना जा रहे हैं तभी तो उसकी मर्यादा बनी हुई है नहीं तो पानी से सुख जाता खाली हो जाता होगा आप ऐसे सोच सकते हैं लेकिन उसके स्वरूप सिद्धि में लग पाते नदियों के आगमन की अपेक्षा है वास्तव उसके कोई अपेक्षा नहीं है क्योंकि जाने न जाने पर भी उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता है बल्कि नदियों को उस समुद्र की अपेक्षा है अपना जिंदा रहना है तो क्योंकि वह समुद्र से ही बादल बारिश होते तो नदियां अपनी जिंदगी अपना बना रहते रहती है सूख जा बारिश ना हो सब नदियां सूख जाएंगे दुनिया बारिश के वजह से धरती के अंदर जल का स्तर बना हुआ रहता है और साथ साथ ये सारी चीजें होती रहती है निकल रहे बारिश चल रहा है नदियाँ जिस प्रकार से इन चीजों में देखा जाता है उसी प्रकार यहाँ पर समझो कोई विशेष पैदा नहीं होता है स्वस्य प्रति स्व स्वरूप अपेक्षा छेद्यपि तशेषो नास्तिक जैसे एक लाइट जल रहा था उसे दूसरी लाइट में चला दिया और दूसरा जो लाइट जला दिया उसी में समाहित हो गया है ना उसी में लय हो जाए क्या उसमें खास विशेषता होना भौतिक दृष्टिकोण से कुछ फर्क पड़ सकता है अब जैसे मान लो सूर्य पड़ा जबरदस्त चल रहा है अब उसमें जो है दोपहर के 12 बजे का ग्रीष्म मृत्यु नहीं हो दोपहर के 12 बजे का धूप है वही वैसे हजार भी जला दीजिए क्या फर्क पड़ेगा सूर्य के प्रकाश के लिए अंतर पड़ेगा कुछ नहीं पड़ेगा जो जिसका वास्तविक स्वरूप में जो रूप में आ जाते हैं उसके सामने अन्य तत्व वाले वस्तुओं भी कुछ विशेष पैदा नहीं कर सकते हैं देखने आप सकते हो अपेक्षा है धन वास्तव में अपेक्षा नहीं है यह इसका तात्पर्य नहीं प्रदीप से स्वरूप अभिव्यक्त प्रदीप प्रकाश अर्थवान भवदी क्योंकि प्रदीप का स्वरूपाभिव्यक्ति में प्रदीप प्रकाश का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है क्योंकि अंधकार का ध्वंस करना ही प्रकाश का काम है और प्रदीप का स्वरूप अभिव्यक्ति में प्रदीप का स्वरूप क्या है अंधकार नाशकत्व यही है अंधकार नाशकत्व क्यों है उसमें क्योंकि प्रकाशवत्ता प्रकाश स्वरूप प्रकाश स्वरूप होने से अंधकार नाशकत्व उसके अंदर है तमो ध्वस्तत्व नाम का चीज है ध्वस तो ता, करने की जो जो सामर्थ्य इसके अंदर है प्रकाश, प्रकाश बल्कि कहा जाए तो वह सिद्धि में क्या, क्या उदेश स्पष्ट किया जा रहा है कि इस तरह से प्रदीप से तेजस तेसान विजातीय प्रकाश से ज्ञान से अपेक्षा स्व्यवहार ध्वस्त करने में आलोक की अपेक्षा है और वह आलोक स्वरूप प्रदीप होने के नाते दीपक को अंधकार का नाच करने के लिए प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं रहता है कि खुद ही वो प्रकाश स्वरूप ही है ठीक है मान लिया दीपक तो तेजस है उसको तेजसान्तर के पेशा भले ना हो लेकिन दीपक ने अंधकार को नाश किया या आपको कैसे ज्ञान हुआ दीपक प्रकाश स्वरूप है और अंधकार का वो नाशक है ये आपने आंग से देखा समझा है ना? विज्ञान अपेक्षा रहा कि नहीं रहा विज्ञान अपेक्षा है ना? प्रकाश स्वरूप होता दीपक अज्ञान को नष्ट कर दिया यह आपने तो अपने चक्षर इंद्रियों से देख करके ही जाना है विज्ञान या अपेक्षा से निश्चय हुआ सर ब्रह्म अज्ञान का नाशक है क्या कौन सी इंद्र देख कर आपने जान लिया ब्रह्म भी विज्ञान स्वरूप है और वो अज्ञान का नाशक है यह आपने कैसे निश्चय कर लिया कहना पड़े कोई प्रमाण से नहीं श्रुति के अलावा उपरिषद ही प्रमाण और कोई प्रमाण नहीं और उपरिषद ने कहा दिया इस बात मान लिया और असुरूपा व्यक्ति से निश्चय होएगा जब अनुभूति होगी हो पक्की होगी देवका तेरू टिप्पा टीका में प्रदीप से तेजस तेजसान विजातीय प्रकाश ज्ञान से अपेक्षा विजातीय प्रकाश क्या है ज्ञान ज्ञान को भी क्या मानते हैं प्रकाश मानते लेकिन ज्ञान प्रदीप प्रकाश जैसा प्रकाश है क्या है। दीपक का प्रकाश और प्रकाशा प्रकाश तो प्रकाशत्म ज्ञान और प्रकाशत्म तो दीपक में क्या अंदर दोनों विलक्षण प्रकाश है आदर्श प्रकाश दीप का स्वरूप है तो आदर्श प्रकाश ज्ञान का स्वरूप नहीं है दीपक का स्वरूप प्रकाश जो है वो तेल आदि कारण से दिख रहा है वो निमित्त खत्म होंगे तो खत्म हो जाता है ज्ञान का जो प्रकाश कभी नष्ट होने वाला नहीं है इसलिए विजातीय प्रकाश क्या है ज्ञान जो है, दीप प्रकाश के अपेक्षा से विजातीय प्रकाश है पूर्व कुछ कहता है प्रदीप प्रकाश तेजस है तत् सदृश कोई दूसरे तेजस प्रकाश की बल उसको अपेक्षा नहीं है किंतु विजातीय प्रकाशभूता ज्ञान की अपेक्षा तो है ना तद स्व्यवहारे कुछ प्रकाश प्रकाश प्रकृष्ण प्रकाश प्रदीप एतार्श व्यवहार में ज्ञान की अपेक्षा जैसा है क्योंकि जो व्यवहार आप कर रहे हो दीप प्रकाश स्वरूपो दीपा तम है ना ये जो व्यवहार करने के पीछे है इसका ज्ञान आपके लिए अपेक्षित आप है या नहीं ज्ञान अपेक्षित है ये ज्ञान ना हो तो व्यवहार आप नहीं कर सकते और ज्ञान भी क्या है प्रकाश है। और वो दीप प्रकाश के पेक्षा से विलक्षण प्रकाश है ये दर्श व्यवहार के प्रति दीप प्रकाश को स्विलक्षण प्रकाश के रह गया। तथा ब्रह्म का की मामला बनेगा ब्रह्म का जो स्वरूप ज्ञान है वो स्वरूप ज्ञान के अपेक्षा से कोई विजाति ज्ञान के अपेक्षा होगा इसका ज्ञान के लिए नहीं तो उसका व्यवहार कैसे होगा है हाँ। अब बात आएगा अब्बा का झगड़ा <laughs> देखिए क्या क्या बोलते हैं विचार ज्ञान भविष्य न चाच्यास भाषा न चं आत्मन अज्ञान ये सभी विज्ञानी अभी अपेक्षते आत्मनोन विज्ञान नुस्प्रकार से आत्मा से भिन्न विषय में कोई ऐसा विज्ञान ही नहीं है जिसके पीछे लगे लगा ऐसे प्रदीप प्रकाश से एक विलक्षण प्रकाश था संसार में क्या है वो ज्ञान रूपी प्रकाश था दीप प्रकाश से विलक्षण प्रकाश दुनिया में प्रसिद्ध है ज्ञान रूपी प्रकाश लेकिन ब्रह्मज्ञान से विलक्षण कोई अन्य ज्ञान प्रसिद्ध है क्या जो विलक्षण ज्ञान हो जिस ज्ञान से अपेक्षा करता हुआ हमें ब्रह्म ज्ञान कर ले ब्रह्म ज्ञान का व्यवहार करें, ज्ञान विलक्षण ज्ञानांतर प्रसिद्ध ही नहीं है यहां तो विलक्षण प्रकाश प्रसिद्ध था इसलिए हम कह दिए ज्ञान की अपेक्षा से प्रद्यूप्रकाश का व्यवहार हो जाता है ज्ञान रूपी प्रकाश की अपेक्षा से प्रद्वीप प्रकाश का व्यवहार होता है लेकिन ब्रह्म ज्ञान का व्यवहार करने के लिए हमें विलक्षण ज्ञानांतर की अपेक्षा होना है आपको बताना पड़ेगा और विलक्षण ज्ञानांतर कहाँ है इस दृष्टांत था में तो हमने बताया ज्ञान कहाँ है ब्रह्म में वो प्रकाश रूपा ब्रह्म में लक्षण प्रकाश कौन है ब्रह्म ज्ञान ही प्रकाश था दीप प्रकाश की अपेक्षा से विलक्षण प्रकाश कौन है ब्रह्म ज्ञान है एंड आप जो आपत्ति आप मुस्कर पर दे रहे हो हम आपसे पूछते हैं बताओ फिर ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा से विलक्षण ज्ञान जो दूसरा कह रहे हो जिसकी अपेक्षा करना पड़ेगा ब्रह्म ज्ञान बार में वह ज्ञान कहाँ प्रसिद्ध है बताओ कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है अन्यत्र नहीं सर्व विज्ञान है जिसके द्वारा के लिए उसके अपेक्षा करना पड़ जावे ऐसा नहीं हो सकता इस प्रकार अपेक्षा न रखने के कारण वह स्वतः से ही है आप कहिए मान लिया ठीक है किंतु पूर्व पक्ष ही कहता यह नहीं हो सकता यह मामला स्वीकार नहीं किया जा सकता क्यों विरोध विरोध है कि व्याख्या बड़ा लंबा चौड़ा करेगा पूर्व पक्ष प्रत्यक्ष का विरोध है श्रुति के साथ भी विरोध है आप जब बात कर रहे हो ब्रह्म ज्ञान का व्यवहार है तो ज्ञानांतर के अपेक्षा नहीं है वह श्रुति और प्रत्यक्ष का विरोध है पहले प्रत्यक्ष विरोध बता रहा है स्वरूप विज्ञान विज्ञान स्वरूप उत्पाद विज्ञानांतर नापेक्षित स्वरूपात विज्ञान में विज्ञान स्वरूप होने के कारण से विज्ञान कैसा है विज्ञान स्वरूप ही है इसलिए विज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है यह जो आकार हो बिल्कुल असक्त बिल्कुल ठीक नहीं गलत विज्ञान स्वरूपात विज्ञान विज्ञान जो ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म का स्वरूपात्म विज्ञान में विज्ञान अंतर नापेक्षित विज्ञान अंतर का अपेक्षा नहीं है क्यों क्योंकि ब्रह्म का स्वरूपात्मिक विज्ञान क्या है वो खुद विज्ञान स्वरूप ही है अतिव उसको विज्ञान अंतर की अपेक्षा नहीं है जैसे चीनी मीठा स्वरूप वाला चीनी को मीठा होने के लिए दूसरे चीनी के अपेक्षा नहीं है क्योंकि आप दूसरा चीनी मिला भी दो तो फर्क क्या पड़ने वाले मीठा पहले से ही और मीठा ही रहेगा न पड़ेगा न घटेगा वैसे का, का वैसे रहेगा उस चीनी का सुरप में अंदर नहीं बढ़ेगा ना अरे तो मीठा दोगुना होगा दूसरे चीनी के कारण से हो दो धोके ना बीसरे दोगुना हुआ पहले वाले का दोगुण हो गया क्यों मीठा से इसलिए जो दूसरा जो दाना डालो क्या चीरो हो गया ऐसा नहीं से पहले वाला जो चीनी का दाना का जितना मीठा था उतनी ही सदा रहेगी और ना बढ़ेगी ना घटेगी इसीलिए जैसा मीठा स्वरूप वाला चीनी के लिए चीनी अंतर की अपेक्षा नहीं रहा क्योंकि मीठा स्वरूप है उसका ये जो आप दृष्टान्त के आधार पर हमें समझाना चाहते हो तो पूर्व पक्ष कहता है तदे ये असत दृष्टांत, आपका दोनों गड़बड़ है क्या गड़बड़ है जी क्यों दृश्यते ही विपरीत ज्ञान आमात्मा यदि ऐसा होता फिर दुनिया को विपरीत ज्ञान क्यों हो रहा है ये आत्मा विज्ञान स्वरूप ही है फिर कभी आपकी नहीं बोलना चाहिए हम न, न जाना नी? हम आत्मानम न जानामि ये व्यवहार क्यों होता है और जो बोल रहा है बिल्कुल दृढ़ निश्चित के साथ बोल रहा है वह उसका सम्यक ज्ञान है वो हम आत्मानम न जानामि ये क्यों होता दृश्यते ही विपरीत ज्ञानम आत्मनिम ने आत्म विषय आत्म विषय का विपरीत ज्ञान देखने को मिलता है क्या विपरीत ज्ञान देखने मिल रहा है भाई सम्य ज्ञान चौधरी न जाना भी आत्मा न मिटी दुनिया में आम आदमी से पूछो क्या तुम आत्मा परमात्मा सबको जानते हो कहे जा, नहीं, नहीं महाराज हम आत्मा को नहीं जानते हैं बताओ जो विज्ञान उसको नहीं जानता ऐसे कैसे कोई कह देगा वो तो कह रहे और वो सम्य ज्ञान है उस बंदे को जो कह रहा है जो कह रहा है उसके अंदर ये सम्य ज्ञान है नहीं या नहीं पक्का है उसको कि मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ इतना जानता हूं भाई कोई आत्मा नाम का चीज होता है शरीर में मरने पर वो निकल जाता है ही कहेगा, मैं वा तो मैं तो ये कहेगा है कोई ये तो निकल के शरीर से नहीं कहेगा कभी। कहता कोई? यदि शास्त्र पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा आ आदमी कभी नहीं कहेगा मैं आत्मा हूँ इस शरीर में रहता हूँ जब शरीर मर जाता है तब तो मैं निकल के चला जाता हूँ ऐसा कोई नहीं रहता सभी कहेंगे भाई मैं जो हूं जो हूं लेकिन जो है आत्मा को विनोदना कोई चिड़िया इसके अंदर होता है जब वो इस चीज निकल जाता है तो मैं मर जाता क्योंकि सभी को शरीर के साथ मैं पना मैं शरीर हूं इसी मरना नहीं चाहिए मान भूव भूया समय मैं कभी ना हूं ऐसा ना हो मैं सदा हूं यही होवे किस को लेकर रहा है शरीर में वह मान के कह रहा है ना इसे आम दुनिया के लिए शरीर आत्मा है और जो आत्मा आप कह रहे हो विज्ञान स्वरूपम वो जानता ही नहीं कोई इसीलिए प्रत्यक्ष का विरोध वकी जो कर रहे प्रत्यक्ष में सिद्ध हो रहा है यदि आपका विज्ञान तो स्वरूप होता किसी भी आदमी को यह नहीं बोलना चाहिए कि हम आतंक न जाना लेकिन सबको सम्य ज्ञान हो रहा है एक आपका कथित ज्ञान के विरुद्ध ज्ञान होने के कारण से आपका कथन असक्त श्रुतिश्च श्रुति भी आपके सिद्धांत के विरुद्ध बोल रही है देखो पूर्व पक्ष श्रुति पकड़ रहा और ऐसी श्रुति पकड़ रहा है क्या कहा जाए तब तो मसी आत्मन में वेद चांदोज्य में छठ सोलह तब तो मसी कहा आत्मन में वेद वो आत्मा को ही जाना मैंने जानने का विषय है ना वो विज्ञान स्वरूप ही होता तो विज्ञान का विषय कैसे बन गया वो द्वितीय विभक्ति यहां यह क्यों कह रहा है ये गलत नहीं बोल रहा है पूर्व पक्ष जो इन श्रुतियों को ले रहा है द्वितीय विभक्ति को देख रहा है वो आत्मा नवे मान ज्ञान विषय भवे आत्मा जो है ज्ञान का विषय हो गया जो ज्ञान स्वरूप ही है वो ज्ञान का विषय कैसे हो जाएगा मीठा का स्वरूप ही जो मीठा का बनेगा कैसी कैसे होगा मीठा ने चीनी को जान लिया ऐसा तो कोई व्यवहार नहीं होगा कि तो चीनी मीठा है मिठाई चीनी है तो जानने का मतलब है वो स्वरूप वाला नहीं है तत्वर तो वाला नहीं है विज्ञान स्वरूप नहीं है वो आत्मा इसीलिए विज्ञान का विषय बन रहा है आत्मा देखे को आगे भी ये तम वही तम आत्मानुम विधित उस आत्मा को जान के अच्छी तरह से जान लिया उसको तब उतरे बृदान्य तीन पांच एक आत्म एक चार दस वन फोर टेन बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है एक चार दस हड्डी जैसा मंत्र है एक चार दस आत्मेतम आत्मविदित्वा इन सभी में द्वितीय भक्ति देखने को मिल रहा है और वह विज्ञान स्वरूप आत्मा से क्यों कह रहे तब तुम असी भी क्यों बोला वह तुम ही हो अरे कहो ना मैं विज्ञानी ही हूं वह तुम हो ऐसी क्यों कह रही तुम विज्ञान रूप सीधे सीधे कहते भेद पूरा कथन हो रहा है ना और भेद पूरा कथन करके कि उसमें किया जा रहा है वह और तुम दो हैं लेकिन वही तुम है इसीलिए इन सब स्थलों में पूर्व पक्ष का कहना है कि देखिए श्रुतियों में भी सिद्ध हो रहा है वह आत्मा विज्ञान का विषय है विज्ञान का जो विषय होगा वो विज्ञान स्वरूप नहीं होता है ना जैसे मान लो आपने कहा घटम में मेवा ऐसे आत्मा नवेद ऐसे घटम घटमेव आवेद तो कैसा मतलब क्या घट ज्ञान रूप हो गया जो घट ज्ञान का स्वरूप नहीं ज्ञान रूप नहीं है वही ज्ञान का विषय होता है ना तभी दु ज्ञान प्रयोग हुआ घटम एवं आवेद या घटम विजित ऐसा प्रयोग करें घट को जान करके वहां क्या सिद्ध हो रहा है उन चीजों में वहां विज्ञान प्रयोग हो रहा है घटम पठम इत्यादि जो ज्ञान का विषय है यहां पर द्वितियां आत्मनवित आत्मविधित्व इसे घटादि के समान आत्मा भी का विषय होने से विज्ञान स्वरूप नहीं है इस श्रुति से विसिद्ध हो गया पूर्व पक्षी पगड़ा है ठीक पकड़ा है आप उसको समझाना पड़ेगा सर्वत्र श्रुत से आत्मविज्ञान विज्ञान अंतर अपेक्षित दृश्य इन सब श्रुतियों में आत्म विज्ञान में विज्ञानांतर के अपेक्षा साफ साफ दिखाई दे रहा है दूसरी विज्ञान का विषय हो रहा है आत्मा विज्ञान रूपी आत्मा विज्ञानांतर की अपेक्षा होकर रख रहा है इसलिए सुस्पष्ट सिद्ध हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध भी है श्रुति प्रमाण का विरोध भी है प्रत्यक्ष विरोध है प्रत्यक्ष प्रमाण और श्रुति प्रमाण दोनों प्रमाण का विरुद्ध है यह जो आपने कहा आत्मविज्ञान स्वरूप होने से उस आत्मा को उस आत्मा को जानने के लिए ये उस आत्मविज्ञान के व्यवहार के लिए विज्ञान की पहचान नहीं है यह आपका कथन असत्य सिद्ध हो गया तब तो सिद्धांत के न ऐसा मत कहो भाई इन श्रुतियों को आप इसे मत उल्टा पलटा लगा दो कैसे व्याकरण पड़े नहीं हो आप कस्मत कैसे ऐसे कह देते न कह देते आप हम जब कह रहे हैं व्याकरण क्या है पर साफ साफ कर रहे द्वितीय विषय ज्ञान का वाचक धातु ज्ञान के बोधक धातु का जब क्रिया में प्रयोग कर लेते हो वहां जो तृतीयांश होता है उस द्वितीय गर्थ विषय होता है कारक प्रकरण पढ़ो आप थोड़ा इसे आत्मा विषय है जो विषय होता है वो विज्ञान रूप नहीं होता है ये साफ है। घटाधिवत इस आत्मा न या क्यों द्वितीय घटावत कर दिया है विद्या इसे खसवा पूछ रहा है कैसा दिया तो सिद्धांतिका है अन्य आत्मा अरे वहाँ जो करे ना आत्मा नए आत्मा वो आत्मा अलग है और जो मैं कह रहा हूँ आत्मा विज्ञान रूपे वो आत्मा अलग है शंकराचार्य जी कहते देखो दो अलग अलग आत्माएं हैं फिर आगे कहेंगे दो नहीं बहुत सारे आत्मा हैं। इस दुनिया में बहुत प्रकार की आत्मा है हाँ एक जो आत्मा है एक आतिहासिक आत्मा है अलग अलग आत्माएं बहुत सारे हैं और एक किस आत्मा को लेकर कह रहे हैं ये अलग बात और मैं किस आत्मा कह रहा हूँ तो शुद्ध द्रव की बात कह रहा है निर्गुण निराकार निर्विकार निष्क्रिय वगैरह वगैरह है वो विद्या में सर्वे सत्य ज्ञान ब्रह्म और ये जो में जीवात्मा सब बात जीवात्मा की बात है। अभी जीवात्मा तो कौन सी जीवात्मा जो अभी अपने स्वरूप का बोध नहीं किया है अभी अविद्या की लपेट में पड़ा हुआ है माया जाल में फंसा हुआ है अहमता ममता से युक्त है और विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को लेकर अनेक कर्म आदिओं में निष्ठा रखने वाला है ऐसे को वो जान लिया जान करके विरक्त हो गया फिर आत्मनिधित पुत्री स्नयाोके स्न चितर चरित कैसे हो गया थे अरे आत्मा को जानने की क्या जरूरत है कैशा त्याग करके बहुत संस लेने का इसे वहां जो आत्मानंद द्वितिया है वो शुद्ध भ्रम की बात नहीं है शुक्रम को जानने के बाद सन्यास की जरूरत भी नहीं। जो सन्यास का विधि हो रहा है इसका मतलब वो उस आत्मा को जान रहा है जो आत्मा को पहले अलग समझता था अब अलग समझ रहा है और विवेक जग गया है और ये जो मैं आत्मा समझ रहा था ये वास्तविक नहीं है इसका असली स्वरूप कुछ और है ये आज तक में सोच रहा था करता भोगता है ये इसलिए जो मैं स्वर्ग आदि के लिए कर्म किया करता था अब मुझे समझ में आया नहीं नहीं भाई ये स्वर्ग लोक तो ही है ये तो नाशवान है एक जग इस तत्संबंधी आत्मा ने मैं नहीं मानता इसे वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए वो निकल जाता है अन्यो ही सा आत्मा का ये जो आत्मा है द्वितीय तो, ये दूसरा ही है और जो आत्मा की चर्चा में कर रहा हूं विज्ञान स्वरूप करके वो अलग दोनों भिन्न भिन्न आत्माए हैं एक शुद्ध आत्मा है एक अशुद्ध आत्मा है बताओ <laughs> दो आत्मा मान लिया शंकराचार्य समझाने के लिए पूर्व पक्षी को बुद्धियादि कार्य करण संघात अभिमान संतान अविच्छेद लक्षणो अविवेत्मक बुद्धिभाष प्रदान चक्षुरादिकरण नित्य चित्त स्वरूप आत्मा सारो ये है अलग आत्मा आविवेकी आत्मा को जीवा बुद्धियादि में कार्यकरण संघात में जो आत्मा का अभिमान है बुद्धियादि कार्यकरण संघात अभिमान बुद्धियाद कार्यकरण संघाते बुद्धियादि रूपा जो कार्यकरण संघात है इस संघात में जो आत्मा अभिमान कर रहा है यह आत्मा अभिमान संतानो जो आत्मत्वे आत्माभिमान संतान हो रहा है निरंतर धारा चल रही कब से अनादिकाल से बुद्धिया रूप कार्यक्रम संगात में आत्मत्व बुद्धि चली आ रही है कैसे अविच्छेद संतान धारा चल रही है एक दर्श अवि की आत्मा यहां द्वितीय का आत्मानंद का विषय